संतन की जय दुआ संख्या 19 के बाद उन्नीसवां दुहा कह दश कंठ कवन बंदर रघुवीर दूत दस कंद मम जन कहीं तो ही रही मिताई तब हित कारण आयो भाई उत्तम तो कुल पुलस्त करना थी। शिव बिंच पूजू बहु भांति बर पायऊ की न्यू सबका जीतऊ लोक पाल सब राजा नृपयिमान मो अब शिंबा हरियाण सीता जगदम्बा अब शुभ कहा सुनऊ तुम मोरा अपराध छमीय प्रभु तोरा दशन गाऊ तण कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी सादर जनक सुता कर ही विधि चल सकल भय त्यागे प्रणत प्रणतपाल रघुवंश मणि प्राही अब प्रणत मोय आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे गोतोय तो ही सिया बामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय बोलो सब संतन की जय आप करेंगे करें ये रावण का दरबार है उसकी सभा लगी है और अंदर वहां पहुंच गए और अंगद वहीं जहां सब लोग सभाद बैठे हुए हैं अंगद भी बैठे हैं अब रामा ने पूछना प्रारंभ किया कि तुम कौन हो तो रामा जो पूछता है तो उसका बोलना देखिए कहता है कह दस कवनते बंदर वे बंदर तू कौन है तब उसने पहले तो अंगद के जाने सभा सभासद सब लोग खड़े हो गए तो रावण को बड़ा क्रोध आया उसका जी जल गया कहा कि ये सब लोग कैसे खड़े हो गए इस अंगत को देख करके <coughs> तो उसके अपने मन की जलन को बुझाने के लिए वो अंगद से <coughs> ऐसे बोलता है जैसे कि अंगद कुछ नहीं है तुच्छ व्यक्ति है बिल्कुल ऐसे भाव से इससे बोलता है कि तू कौन है बंदर तो कौन जतातर यह भी प्रश्न की कि मैंने वही बंदर विभाग लगा गया था कि कोई दूसरा बंदर है ये भी भाव उसमें पूछने का ये उसका यह है तो जानना चाह उसे तो ये तो रावण का प्रश्न हुआ और उसके बाद में सब जो अंगत आगे सुनाते हैं कहते हैं मैं रघुवीर दूत दस ये दस कंधर रावण मैं भगवान श्री राम जी का दूत हूं रघुवंश विभूषण इत्यादि में कहते रघुवीर कहते हैं मैंने अब यहां वीरता की बात है इसलिए वीर शब्द चलेगा रघुवीर रघुवंश में जो सबसे ज्यादा वीर हैं वैसे ही रघुवंश में एक से एक वीर हुए लेकिन आज जो सबसे अधिक वीर हैं वो भगवान राम हैं वो तो मैं उन्होंने हमको दूत बना करके भेजा है और रघुवीर भगवान जो है बड़े ही शक्तिशाली हैं बड़े ही वीर हैं, हैं फिर भी उन्होंने दूध बनाकर के तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए भेजा है तो उनको कमजोर न समझना दूध बनाकर के दूध आया तो ये न समझे कि दूध जिसने भेजा है वो स्वयं दुर्बल है इसलिए अपनी ये दुर्बलता को छिपाने के लिए दूत भेज करके संध वगैरह करना चाहता है ऐसे नहीं है वो बड़े शक्तिशाली हैं तुम्हारी जितनी शक्ति है उससे कहीं अधिक है ऐसे भगवान श्री राम जी हैं उनका मैं दूत हूं तो अभी अंगद को भगवान श्री राम जी के दूत होने का गर्व है लोगों के भगवान राम परमात्मा है उनका मैं दूत हूं तो आप देखते हैं कि देखो अहंकार या गर्व या अभिमान होते हैं लोगों में लेकिन सब एक समान नहीं है जो परम ब्रह्म परमात्मा पर आश्रित है और परमात्मा का भक्त है और परमात्मा का भक्त होने का अभिमान है वो अभिमान वैसा नहीं जैसा कि व्यक्ति अपने शरीर के बल को लेकर के धन के बल को लेकर के अभिमान करता है अभिमान किस वस्तु का है ये महत्व रखता है घन का अभिमान है कि सारी बल का अभिमान है कि परिजनों परिजनों का अभिमान है कि किसी पद के ऊपर उसका अभिमान है या व्यक्ति को अपने आत्मज्ञान का भक्ति का अभिमान है एक जगह तुलसीदास की चौपाई इस प्रकार की है कि मैं सेवक अच्छा चरण भगवान श्री राम जी जो है वो हमारे स्वामी है और हम उनके सेवक हैं ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे ऐसा अभिमान तो कभी भूले नहीं अभिमान हो तो ऐसा रहे वेदांत के ग्रंथों में देखते हैं कि वासना जैसे ये शब्द वासना आती तो ये वासना होती है व्यक्तियों को विषय की वासना होती है सब जिस पर स्वरूप प्रश्न जगत के भोग पदार्थ हैं यशकीर्थ है स्वर्ग आदि है इनकी कामना होती है उसकी वासना होती है इनकी ये वासना त्याज्य है निंदनीय है इसको नष्ट करने के लिए कहा जाता है लेकिन फिर कहा जाता है कि अपने वो परमात्मा स्वरूप परमात्मा ही अपना रूप है इस प्रकार की वासना प्राप्त करो बार बार शास्त्र कहते हैं ये वासना होनी चाहिए कि हम तो सच्चिकान स्वरूप परमात्मा ही है वही रूप है उससे भिन्न में कुछ नहीं है तो आप कहिए वासना तो बड़ी खराब थी इसको त्यागने के लिए कैसे कह दिया कि परमात्मा स्वरूप वासना करो <coughs> वहां वासना शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पर <coughs> तो वो कोई अनुचित नहीं है वासना के माने उसी प्रकार की प्रवृत्ति हो जाए स्वभाव हो जाए भावना वैसी ही बन जाए ऐसे ही अभिमान में जब संसारी व्यक्तियों के मूल्य तुच्छ मूल्य की वस्तुएं हैं उनका जब अभिमान होता है तो अभिमान भी तुच्छ है लेकिन परमात्मा सर्वोपरि है सर्वनियंता है सबका स्वामी है उसका भक्त है या उसमें कोई व्यक्ति समर्पित है तो उसका अभिमान होना चाहिए जो परमात्मा का भक्त होने का अभिमान रखेगा वो फिर संसार में अनचित कार्य नहीं करेगा व्यवहार में गलत जीवन उसका नहीं होगा उसके फिर वो तुच्छ मूल्यों में फिर वो नहीं फंसेगा पड़ेगा नहीं इसलिए अभिमान जैसे अंगद का अभिमान है वो तो ठीक है लेकिन रावण भी अभिमान करता है वो ना जाएगा रावण का अभिमान देखो तो आगे चल करके आएगा वो दिखाएगा अपना अभिमान तो अंगद कहते हैं कि मैं रघुवीर दूत दशकंदर कंदर हे दस मैं भगवान श्री राम जी का दूत हूं अब मानो रावण ने ये भी पूछा कि तुम आए क्यों उसका कारा अर्थ रहा है कि जने कहीं रही मिटाई कि मेरे पिता और तुम्हारी मित्रता थी पहले तो तब हित कारण में आयू भाई इसलिए हमें ये लगा कि हमारे पिता का जो भाई है उसका अहित न हो हमारे पिता का जो मित्र है उसका अहित न हो ऐसा सोच करके मैं तुम्हारे पास आया इसलिए तुम्हारे हित के लिए आए जैसे भगवान ने कहा था कि मेरा काम बने और उसका भी हित हो तो अंगत शुरू यहीं से करते कि मैं तुम्हारे हित के लिए आया और भगवान ने भी तुम्हारे हित के लिए मुझे भेजा है तो तब हित कारण आयूं भाई और वैसे तो जो भगवान का भक्त है वो सभी का हित चाहता ही है सबका हित करता ही है लेकिन यहां एक प्रयोजन और बता दिया कहा कि एक तो इसमें दो भाव हो गए एक तो ये कि बालिका और रावण की मित्रता थी तो परिचय भी हो गया कि कौन है तुम तो बता दिया कि मैं बालिका पुत्र हूं और तुम्हारी जिससे मित्रता थी वो मैं हूं तो अब अंगद की मित्रता यदि किसी बानर से थी तो बाल से ही थी तो अब उसको अंगद को याद आ जाना चाहिए अच्छा तुरंत पूछना चाहिए इसके बारे में तुम बालिका पुत्र हो तो अब रावण देखो अपनी बात को छिपाता है ये क्रकुंड सही है इसको अंग्रेजी में कहते हैं दुर्गुण है सब ये सब वो अपनी बात को इस बात से सुखाता है वो ये नहीं कहता कि इसके माने तुम बाली के पुत्र हो हम समझ गए पहचान लिया तुमको लेकिन वो बालिक की जो मित्रता है उस मित्रता को नहीं मानता है क्योंकि अब रामों को तो पता चल गया कि बाली मारा गया है कुछ छिपा थोड़ी राजा है वो तो उसको सारी दुनिया में ही पता रहती है उसे तो मालूम है कि बाली मारा गया है और हनुमान जी जब रावण के दरबार में गए और रावण को समझाया तब वहां पर भी हनुमान जी ने भी रावण से कह दिया था कि खरदूषण को जिसने की मारा और बाली को जिसने मारा उसको तुम साधारण मनुष्य मानते हो ऐसे हनुमान जी ने कह दिया तो वहां पर यह बात हनुमान जी ने ही रावण के सामने स्वयं कह दी कि बाल को जिसने मारा तो इसके माने बाल जीवित नहीं है ये रावण को पता है लेकिन रावण जो है वो अपने दरबार में जो लोग दरबारी लोग हैं उन सब लोगों के सामने अपना सिर नीचा नहीं कराना चाहता इसलिए बाल की मित्रता को वो स्वीकार नहीं करता उधर ध्यान नहीं देता बाल की मित्रता को अगर मान लेता तो ये बात भी खुल जाती कि बाल जो है रावण को पहले तो महीने भर बगल में दबाए रहा और उसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर रावण की और बाल की मित्रता करा दी ब्रह्मा जी आए कहने लगे बाल ये तुम्हारे बगल में दबा रहेगा तो तो मर जाएगा ये तो कर मैं क्या करूं स्वयं ये तो मुझे पसंद आया था आराधन कही कि नहीं भाई ये जो है इसने वरदान इस प्रकार का प्राप्त किया है कि यह किसी से इस प्रकार से मारा न जाए भगवान अवतार लेंगे तब तुम ये जो है इसके बाद में इसका तपंत होगा इसलिए अभी इसका जीवन चलने दो इसको छोड़ दो ऐसे कह कर करके जब छोड़ दिया तब मित्रता करा दी कि तुम दोनों लोग मित्र होकर तो अब ये रावण की मित्रता बाल से थी तो कोई बाल से ज्यादा शक्तिशाली होकर के और अपर हैंड होकर के मित्रता नहीं थी वो मित्रता इस प्रकार की थी कि रावण तो खुदी बाल के बदले में जुबा रहा तो उसकी हीनता की मित्रता थी कमजोरी की मित्रता थी इसलिए इस प्रकार की मित्रता वो याद नहीं रखता और न किसी को बताता तो अंगद कहता कि मम जब कहीं तो, ही तो, ही तो ही रही मिताई मेरे पिता से और तुम्हारी मित्रता थी इसलिए तुम्हारे हित की बात कहने आया हूं उत्तम कुल पुलस्थ करना और देखो ये भी बात समझ में ध्यान देने के तो, की है, तो हम इसलिए प्रयोजन में आए तो अब तुम हितकारी बात क्या करने आए हो क्या हमारा हित चाहते हो तब तो अब बाली बताता है ये अंदर बताता है कहता है कि देखो बात ये है कि तुम अपने जो तुम्हारा वंश है उस वंश का तुम स्मरण करो कैसे उत्तम वंश में तुम पैदा हुए तो तुम्हारे कार्य भी उसी प्रकार से श्रेष्ठ कार्य होने चाहिए उत्तम कुल अच्छे तो तो कुल में पैदा हुए उत्तम कुल मैंने ब्राह्मण कुल में पैदा हुए ऋषियों के कुल में पैदा हुए पुलस्थ करनाती पुलस्त ऋषि हुए उनके पुत्र विश्रमा हुए उनके पुत्र तुम हुए तो तुम्हारे पिता तुम्हारे बाबा सब ऋषि लोग रहे हैं भगवान के भक्त भग रहे हैं बड़े ज्ञानी रहे हैं ऐसे रहे हैं तो वो तुम्हारा परम्परा वंश की जो है वो हो उस तरह का तुमको ध्यान रखना चाहिए और फिर तुमने शिव गिर से पूजे बहुमाती और तुमने ये भी किया कि शंकर जी की ब्रह्मा जी की बड़ी पूजा दी की तो ये भी आराधना उपासना करना शंकर जी का ब्रह्मा जी का ये भी तुम्हारा अच्छा कार्य था तो ये तो कुल भी तुम्हारा अच्छा ये शंकर जी की और ब्रह्मा जी की पूजा करना भी तुम्हारा अच्छा कार्य रहा <coughs> और उसके बाद बर पायु की न्यू सबका जा और उन्होंने तुमको पर भी दिया मैंने तुम्हारी तपस्या उपासना तो तुम्हारी पूरी भी हुई और उसमें जो है वो तुम्हें बर प्राप्त हुए और बर प्राप्त हुए तो तुमने सब काम भी कर लिए माने तमाम दुनिया भर की तो विजय प्राप्त करे राज्य प्राप्त करे जीते वो लोग पाले सब राजा ये सब काम तुमने कर लिए लोग पाले तो जीत लिया कितने राजा थे उन सब राजाओं को भी तुमने जीत लिया यहां तक तो तुम्हारा काम ठीक था लेकिन अब उसके बाद तुमने न तो तुमने अपने वंश के अनुकूल ये कार्य किया और ना तुमने जो पूर्व कर्म किए हैं उनके कर्मानुसार ही तुम्हारे लिए गौरव की बात है कि तुम क्या किया हरियाणे हो सीता जगदम्बा तुम जो सीता जी का हरण कर लाए हो ये तुमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया तो ये सीता जी कौन है ये कहते हैं ये सीता जी कोई हिम्मत समझो कोई साधारण स्त्री को यह है ये, ये जगदम्बा है सीता जगत अम्बा मन सारी जगत की जन्मी तो अंगज ने इस प्रकार का समझाने की कोशिश की कि देखो जिन ब्रह्मा और शंकर जी ने तुम्हारा तुमको बरदान दिया इतना शक्तिशाली तुमको बनाया और जितने भी तुम्हारे अधीन है वो सब उसी जगत जननी के सब पुत्र हैं ये सब जगत जननी उनकी भी माता है जो ब्रह्मा जी हैं उनकी भी माता है शिव जी हैं उनकी भी माता है इस प्रकार से सबकी माता जगत जननी है वो और जब उनकी माता हैं तो जिनकी तुम पूजा करते रहते तो तुम्हारी भी माता हो तुम्हारी नहीं माता हो रही जगत जन्नी है तो तुम्हारी भी हुई माता इसलिए ये सबकी माता हुई उनको तुम कर लाए कितना अपराध तुम नहीं किया हरण कर लाए अभी ये कहते हैं कि हरियाणा हरियाणा में हरण कर लाना मैं चुपचाप उनको छिपा करके उठा लाए और ये तुमने चोरी का काम किया ये भी अच्छा काम नहीं किया तो अब जब ये तुमने काम नहीं किया तो ये गलत काम तुमसे कैसे हो गया तो कहते इसका कारण ये है कि नृत अभिमान एक काम तो हो सकता है कि तुम्हें बहुत राज्य प्राप्त हो गया दुनिया भर के राजाओं को जीत लिया बड़े भारी राजा बन गए तो तुम्हें अभिमान आ गया राजा होने पर राजा अभिमान होने पर राजा लोग जो है फिर अनैतिक कार्य करने लगते हैं उनको अभिमान आ जाता कि मेरे मुझको दंड देने वाला कौन है मैं जो चाहू सो मैं कर सकता हूं ये बात आ जाती है ये सारे शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि कमजोर व्यक्ति जो है वो लौकिक संसारी व्यक्ति जो है वो वो जब तक जब तक उनके सिर पर कोई होता है तब तक, तक उसके डर के कारण से न्याय में धर्म में सही मार्ग पर नैतिकता के मार्ग पर चलते हैं और जब वे सबसे ऊपर पद पर पहुंच गए राजा आदि हो गए उनके सिर के ऊपर कोई नहीं रह गया तो फिर वे स्वेच्छाचारी हो जाते हैं अनैतिक कार्य करने लगते हैं ये प्राचीन काल में भी ऐसे राजा लोग करते रहे हैं और आजकल भी देखते हैं लोग करने लगते हैं कि लोग जहां उनको उच्च पद प्राप्त हो गए ऊंचे ऊंचे नेताएं इत्यादि बन गए सब अधिकार उनके हाथ में आ गया तो उनको लगने लगता है मेरा कोई क्या बिकाल सकता है मैं जो चाहूं सो करूं मेरे ऊपर कोई कानून नहीं है ये प्रवृत्ति आज भी देखी जाती तो कहते हैं कि तुम्हें नृपाभिमान के कारण से कम्युनिस्ट तो जगदम्बा को उनका तो भरण करवाए स्मरण करेंगे पहली आ हाँ चुका है इसमें कि भरत जी जब चित्रकूट आ रहे थे तब लक्ष्मण जी ने अपनी शंका व्यक्त की भगवान राम से कि ऐसा लगता है कि भरत जी को राज्य प्राप्त हो गया है तो राजमद में वो सेना लेकर के आ रहे हैं और आपसे युद्ध करने के लिए ये समझ करके इस समय वन में आप अकेले हो ऐसा समझ करके आपसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं विजय प्राप्त करना चाहते हैं आप पर भी ये उनको राजमद हो गया है तो भगवान राम ने उनको लक्ष्मण जी को समझाया था कि नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता है भरत जी में इस प्रकार की भरत हो ही ना राजमद विधिहरिहर पद पाए माने साधारण तो बात क्या है विधिहरि में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद प्राप्त हो जाए तो भी उनको राजमद नहीं हो सकता है कभ की कांजी सीकरण क्षीर सिंधु था माने भद के लिए तो ये राज्य समस्त राज्य जो वो एक जैसे कि कांजी की, की बूंद हो उस तरह से है और वो कांजी की बूंद जैसे समुद्र में डालो तो समुद्र को बिगाड़ नहीं सकती इस प्रकार से तमाम राज्य उनके लिए कुछ नहीं नगलनी है और उनका अभिमान उसका नहीं आ सकता जिन लोगों को ये दिखाई देता है कि बहुत बड़ा पद या राज्य दुनिया में बहुत बड़ी बात है इससे बड़ी बात क्या हो सकती है तो उनको राजमत आ जाता है लेकिन जो जाते ही परमात्मा ही एकमात्र सत्य है और इस चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना बड़ा राज्य हो चाहे जितना बड़ा पद हो यह सब झुमठाए रहने वाला नहीं है तो उन लोगों को उसका कुछ भी प्राप्त हो जाए उसका मद नहीं होता रावण जो है वो हो राजपथ प्राप्त करके राजाभिमान प्राप्त हो करके उसको मद आ गया कहते हैं अंगद कहते हैं दो बातें हो सकती हैं या तो तुमको मद हो गया राज मद और किम्बा हो अथवा मदार्ञान ज्ञान का भगवान परमात्मा सर्वशक्ति मान है वो परम है सीता जी जो है जगदम्बा है ये बात तुम्हें पता नहीं होगी इस न समझी के कारण से तुम उनको साधारण स्त्री पुरुष समझ करके उनका हरण कर लाए होगे ये तुमसे गलती हो गई तो इसका सुधार हम करते हैं कहते ये तुमको बताने आए हैं कि तुम मोह के कारण न समझने के कारण उनको साधारण स्त्री पुरुष समझ करके सीताजी को जो हरण कर लाए ये तुमने गलती की तुम्हें ये पता नहीं सीताजी तो जगदम्बा है तो आप देखते हैं कि इस प्रसंग में जो आगे बातें चलती हैं अंगद के उसमें तो दो बातें हैं एक तो रावण की भौतिकवादी बुद्धि जो परमात्मा की शक्ति इत्यादि को नहीं मानता उसकी प्रवृत्ति कैसी है और अंगद उस पक्ष के हैं जो आध्यात्मिक वृक्ष है परमात्मा का प्रतिपादन करता है तो इस प्रसंग में भगवान राम क्या है परम परमात्मा क्या है सीताजी क्या है ये बात फिर स्मरण एक पार दिला देते हैं ये कह देते हैं कि सीताजी क्या है जगदम्बा भगवान राम जगत पिता है तब उनको राम और सीता जी क्या है उनको साधारण स्त्री पुरुष मत समझे <coughs> तो ये कहते हैं कि अब अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, अब अंदर ये कहते हैं कि तुमने ये गलती की तो की अब इस गलती का हम तुम्हें सुधार बताते हैं इसका सुधार कैसे हो सकता है कि अब शुभ कहा सुनो तुम मुरा हम तुम्हें बहुत शुभ बात बताते हैं मैंने सही तरीका बताते हैं जिससे कि तुम्हारी गलती जो है वो ठीक हो जाए उसका सही मार्ग पर आ जाए वो अब तुम करो सब अपराध क्षमी प्रभु तो रा अंगद कहते हैं अगर तो हमारी बताई हुई बात को तुम मान लो तो तुम्हारा जो ये तुमने अपराध भगवान राम से किया वो तुम्हारा क्षमा हो सकता है क्षमा हो सकने के अपराध के क्षमा होने के बाद जो कभी कभी इस प्रकार की शंका होने लगती है आगे चल भी अंगद जो कुछ कहते हैं उससे ऐसा लगता है कि अगर मान लो रावण अंगद की बात मान लेता तो भगवान का सत्ता नहीं बिगड़ जाता भगवान ने कहा था कि मेरा काज हो और रावण का भी ये तो हो तो भगवान का काज क्या है कोई तो का बध होना चाहिए इसके लिए हमने उतार लिया है इसलिए ऐसा काम करो जिससे कि निशाचर लोग मारे जाएं। मान लो भगवान ऐसे कहते ये मेरा काम है तो कुछ लोग इस प्रकार का विचार रखते हैं कि भगवान की जो इच्छा थी उसके विरुद्ध अंगद बोल रहे हैं जिस अंगद बोलते हैं कि देखो भगवान तुमको सब माफ कर देंगे तो अंगद को इस प्रकार की बात कुछ लोगों को विचार है कि अंगत ऐसा नहीं कहना चाहिए अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं अंगद करते हैं तो अंगत को ये बात मालूम है कि हम रावण को चाहे इतनी ये बात समझावेंगे रावण मानने वाला नहीं इसलिए कोई शंका नहीं करनी चाहिए कि अंगद ने गलत प्रपोजल रखा अंगद ने सही प्रपोजल रखा और ये जानते थे कि कोई रामन मानने वाला नहीं है एक बात ये, दूसरी बात ये कि भगवान ने अवतार लिया है तो किसी व्यक्ति को मारने के लिए अवतार नहीं लिया है भगवान ने अवतार लिया है तो अधर्म का विनाश करने के लिए लिया है जब जब हो धर्म कहानी हा? जब धर्म की हानि होती है तो उसको जो है वो हो धर्म की रक्षा के लिए भगवान उतार लेते हैं और अधर्म का विनाश करने के लिए उतार लेते हैं अगर रावण अधर्म को छोड़ दे और धर्म के मार्ग पर आ जाए और भगवान के शरण में चला भी जाए तो भगवान अच्छा काम करता है भगवान का काम कुछ नहीं बिगड़ा बिना युद्ध के ही रावण से धर्म की रक्षा हो जाती है तो उसमें कुछ हर्ज नहीं है इसलिए इस प्रकार की क्षमता करने की जरूरत नहीं है। कि अंगद ने रावण के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा जिसका कि वो उसे अधिकार नहीं था ऐसी बात नहीं है अंगद को अधिकार था इसी बात का शास्त्र के कभी कभी सूक्ष्म तात्पर्य को न समझने के कारण मोटी मोटी बातों को जिनकी की बहुत लौकिक बुद्धि है संसारिक बुद्धि है वे लोग शंकाएं तरह तरह करते रहते हैं अब अंगद कहते हैं कि तुम क्या करो कहते हैं कि अब बड़ी कठिन शर्त लगा दी अज्ञत ने वैसे तो मंदोदरी ने बात कही विभीषण ने भी बात समझाई रावण को वहां इन लोगों ने यह समझाया कि देखो रावण से कि ऐसा करो किसी मंत्री वगैरह से सीता जी को भिजवा दो भगवान राम के पास तो तुम्हारे वहां तो ऐसी बात थी कि रावण को सिर जाकर के सिदे झुकाना पड़ेगा और जो मंत्री वगैरह कोई ले जाएगा तो ले जाकर के दे आएगा और छुट्टी हो जाएगी फिर जब देव सीताजी को प्राप्त कर लेंगे तो फिर कायो लेंगे तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा सिर झुकाना नहीं पड़ेगा तुम्हारा अभिमान भी बना रहेगा काम भी बन जाएगी इस प्रकार की राय दे रहे थे लेकिन अंदर क्या राय देता है रावण को देखो कहता है कि दसम गह तरण कंठ कुठारी पहले ऐसा करो कि घास लेकर के अपने मुंह में डालो और कुठार लेकर के फरसा लेकर के अपने गले में लटकाओ ऐसे फरसा ऐसा लटका करके ऐसे लटकाओ दो काम करो और परिजन सहित संग नारी और अपने जितने परिवार के जितने सब लोग हैं अपने परिवार जितनी रानियां हैं उन सबको साथ लो और उन सब में सबसे आगे आगे सीता जी को करो और सागर जनक स्वता करिए आगे जनक स्वता जगत सीता जी हैं उनको सब आगर आगे करो और ज्याम राम है उधर चलो और उनके पास जाकर के सीताजी को उनको सौंपो और यही दीदी चलो सकल भय से त्यागी इस प्रकार से भगवान राम की शरण में चलो भय छोड़ के चलो मैंने ये मत समझो कि वहां गए तो भगवान राम उनको मार देंगे क्रोध में आकर वो नहीं करेंगे क्या होगा कि प्रणत पाल है भगवान श्रमणि प्रणत के शरण में आने वाला जब तो भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान शरणागत की रक्षा करने वाले हैं ये उनकी बान है इसलिए जब उनकी शरण में इस प्रकार से जाओगे तो तुम्हारी रक्षा करेंगे तुम्हें डरने की कोई बात नहीं तो मारे नहीं जाओगे तो प्रणतपाल रघुवंश मणि सूर्य वंश के भगवान श्री राम जी मणि है कि मैंने वो इस प्रकार के उनको जो है वो जो सद्गुण हैं उनको धारण करने वाले हैं मैंने अपराधी को भी क्षमा कर देने वाले शरण में आ जाए तो अपराधी को भी क्षमा कर देते हैं ये उनकी महानता है इसलिए रघुवंश मणि और उनसे क्या कह चल करके किाही त्रा त्राही त्रा अब उनसे भगवान से कहो हे भगवान अब हमारी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो ऐसे कहते हुए भगवान श्री राम जी की शरण में चलो तो आरत गिरा सुनकर तब जब तुम इस प्रकार से बड़ी विनम्रता के साथ में और दुख भरे गले से करुणा भरे हुए गले से भगवान से जब प्रार्थना करोगे तब क्या करेंगे अभय करेंगे तो ही तो भगवान तुमको अभय कर देंगे और तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे रावण के स्वभाव एक और देखो और अंगद का प्रस्ताव उसके दूसरी तरफ देखो बिल्कुल विपरीत अंगद इतनी बात तो बहुत बड़ी बात हो गई इतने तो किसी ने हिम्मत नहीं की आप तक रावण से कहने के लिए तो मुंह में तिनका दाबो गले में कुठार डालो सबको साथ लगो फिर ट्राई ट्राई करो ये आप तक किसी ने राय नहीं दी ये अंगत कहते हैं ऐसा कर सकते ये मुंह में घास डालने के मायने ये है कि जैसे पशु जैसे गाय है बकरी है तो ये निरी पशु हैं और ये घास चढ़ने वाले जो है वो अपने मालिक के अधीन होते हैं ऐसे तुम पशु की तरह से उनके सामने जाओ कि हम तो घास का तिनका मैंने जो स्वर्ण में आया है तो प्राचीन काल में एक स्वर्ण में जाने की तरीका ये था तो उन घास का तिनका डाप करके जाओ तो वो मान लेगा कि तुम स्वर्ण में आये हो तो दूसरे ये कि गले में कुठार डाल करके जाओ तो ये सोचना कि हमारा मरना जीना तुम्हारे हाथ में है हम सौंपे देते हैं तुम चाहो तो इसे कुठार से हमारी गर्दन काट दो और चाहे जीवित रखो तब तो शरणागत हुए ऐसे नहीं कि अपने छिपाए पिस्थल अपने बगल में छिपाए हुए हैं और फिर शरणागत में जा रहे हैं और शरणागत में तो उसमें वो भी डर रहा है कि शरण में आया है कहीं छिपाए अस्तर शरना सो नहीं तो गले में लटका जा जाओ जा। अगर वो चाहे तो वहीं से उतारे निकाले तुम्हारी गर्दन ताक दे तो शरणागत का भाव देखो ये दो एक दो पशु के समान मुंह में घास डाक करके और दूसरे गले में कुठार डाक करके ये अपनी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल में किसी की शर्ण में जाने की पद्धति रही होगी उसका वर्णन यहां आता है कि स्वर्ण में जाने का तरीका यह और स्वर्ण में जाने का तरीका यह भी कि तो अपने आप अपने अकेले नहीं आपके साथ में जितने परिजन वगैरह जितने घर के सब लोग उनको साथ लेकर के जाओ शरण में सबके साथ में तुम स्वयं शरण में जाओ और सबको शरण में ले जाओ जो तुम्हारे साथ सहायक तुमको भी तब तुम्हारी शरणागत पूरी हुई और कहो भी जाकर के प्राई प्राई मैं आपकी शरण में आया हूं मुझे रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो आप देखते हैं कि यही कार्य जो है वो ये मुँह में तरण दाबना और कुठार दाबना ये तो गले में डालना ये तो बात नहीं है लेकिन बाकी जैसे भरत जी भगवान श्री राम जी के पास चित्रकूट में आते हैं तो ऐसी कहते आ रहे हैं त्राही करके तो भगवान राम जी का साथ भगवान मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो ऐसे शर्ण मेंषण भगवान शरण में जाते हैं तब वो भी प्रसंग देख लेना तो वो भी जाकर के भगवान के में जाते हैं त्राई त्राही बोलते हैं हे भगवान हम आपके शरण में आए हैं आपकी क्षण में आए हैं आप हमारी रक्षा करो आप हमारी रक्षा करो इस प्रकार से बोलते हुए जाते हैं तो वही पद्धति यही है भगवान के क्षण में जाने के लिए उनसे प्रार्थना करना कि आप हमारी रक्षा करो हमसे गलती हुई हमारी अपराधना करो ऐसे भगवान से उनके शरण में जाने का यह ये है वज्जन ने समझा दिया अब इसकी प्रतिक्रिया देखो रावण क्या